अभिरचिता के लिए रखा गया आगे विश्व हाँ विष्णमा रखा गया उनके पढ़ा वाले निवृत्ति के लिए बेटे को परास्त करने के लिए इसलिए लखाई गई किले उनको प्राप्त करने के लिए वो वो अपर्याप्त इसलोक है वही पहले कहा गया एक प्रकार दूसरे बजार करते पांडवा नाम बलम अपर्याप्त न पांडवों के बल अपर्याप्त न क्यूँकी भीष्मा अभिरक्षित पांडवों का जो बल है वो कैसा है भीष्म अभिरक्षित भीष्म अभिरक्षित अपने भीष्म उनके लिए रखा गया है उनको पराप्त करने के लिए पांडव के बल को, को पराप्त करने के लिए रखा गया है तो इसे भी पांडव का बल हमारे हमको पराप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है विष्ण अभरक्षित अशन अस्म के पांडव बल के लिए अश्मय का पांडव बला है क्योंकि परव बर निवृत्ति अर्थन रखा गया पर पांडव बल की निवृत्ति कर निकले तबे तत्व अभिक्षित मतलब कौन हुआ पांडव बल पांडव के जो बल है अपर उसके साथ भीमया बलम भीमाभिर भीम रखा गया किसके लिए दुर्जोधन की सेना को नष्ट करने के लिए तो भीम जो रखा गया है वो स्वयं हमारा तो जो, जो बल है वो पर्याप्त है उनको परास्त करने के लिए भीम तो आग रक्षित हम भीम दुर्बल हो जाए तस्मा दश्मिक भीम रखा गया किसके लिए परबल निर्मित सम हमारे बल निर्मित के लिए उन्होंने भीम भी को रखा फिर तस्माद अस्माकम न किंत हमारे लिए कोई भय नहीं क्योंकि भीम को, तो को रखा उनको निर्मित करने के लिए तो ये अथ व्यवस्थितान धात्रन कतिध्वज धातराश्रन कपिध प्रवृत्ते शस्त्र प्रवृत्ते शस्त्र धनुद्य पांडव धनुद्यम्य पांडव धातराश्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र धनुद्य पांडव अत व्यवस्थिता धातरास्तान दुष्ट धोतरास्त के स्यवस्थित है व्यवस्थित विशेषण अवस्थित वह विघ्नतया विशेषण वैषम्य अवस्थित धरते ही विषम्य अवस्थित है देख करके श्रपाते प्रभृति जो सत्र पात होने का समय आया <laughs> पत्र का समुदाय जो प्रभुत्ने का आरंभ होता है प्रयोग के आरम्भ होते समय पांडव है कपिध्वज धनुषम्य आगे के साथ पांडव अर्जुन कपिध्वज है कपिही ध्वज ध्वज में कपि हनुमान ध्वज सूर्य और पांडव पद जो जन्म से वो सूर्यता है जो अर्जुन है धर्म को लेकर के आगे कहता है टीका में देखें दुर्योधनादिना धात्र एवं भय प्राप्ति सदस्य दुर्योधना तीर्थराष्ट्र दि, के भय प्राप्ति देखा करके पार्थादिना पांडवा नाम तब तो वही अर्जुन आदि पांडव में भय नहीं ईरान में राजनीति अस व्यवस्थित वो तो डरते तो हुए देख करके अर्जुन अर्जुन भय नहीं अर्जुन तब कहता है अभी बीच में जा करके हम देखेंगे कौन कौन करें अभी डरा प्रतिपस्थिति अनम पलायन प्राप्ति जो भी पर सिंहनाद हुआ डर करके भागना चाहिए पलायन प्राप्त होने पर भी वैपरी त्याग अप्रचलिता ने परान प्रत्यक्षण उपलब्ध तो देखते हैं कि दुर्जन आदि को भय प्राप्त हुआ भय प्राप्त होने पर पलायन होना चाहिए फिर भी वैपरीत्याग परीत होकर के अभी व्यवस्थित है विपरीत न अवस्थित है प्रचलित नहीं अभी प्रचलित नहीं कराते तो भय से उद्योग न होने पर भी अभी है पर दुर्धन अधिक अर्जुन हनुमंतम वाहन ररण दुर्जेनादि लक्षण के न आधाय अवस्थित अर्जुन अर्जुन ने वाहन रेष हनुमान को ध्वज के लक्षण चिन्ह रूप हेत अर्जुन भगवंत आह भगवान का इधम वक्ष वचन एक वाक्यक्युतुक्ति वचन का वाक्य मतदाक्य मतदे कश्याम अवस्थ का कहा उदमुक्त तो कहा त शत्र प्रवृतिशस्त्र श्रपात शस्त्र, शस्त्र का समूह प्राप्त हुआ उद्यम हुआ शस्त्रण तस्त्रात प्रवृत्ति नीसु बाणी प्राकृत क्षेणास्त्र संपातक समुदाय ये संप, तस्वीर प्रवृत्ति और समुदाय प्रवृत्त होने के लिए प्रयोग आदिओं के प्रति क्या प्रयोग के लिए आरंभ होते हुए ये धन लेकर के अर्जुन करते हैं नहीं दोनों के बीच में देखेंगे कौन है? होता भगवान प्रतिक्रवा धनुद्यम धनु को उद्यम करते महीपति सदना आगे श्लोक देखी के मही पते यहाँ तक श्लोक की व्याख्या है इसमें आगे गया महीपते संबोधन शब्द है ना राजा सौ संजयन संबंधित है संजय दृष्टिराष्ट्र को संबोधन करते है महिपथ्य संबोधन करके कहते ऋषि केशन सदा वाक्यम आह ऋषिकेश भगवान को सदा उसी समय अर्जुन ने धनुद्यम इदम वाक्यम आक्यवर्क दृष्ट झाक राष्ट्रांकृे शस्त्र संपाते धनुदम्य पांडवेश अर्जुनवाच अर्जुन वाच से नोपो मध्ये रहायेचतो स्थापय अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा अस्तुत मे रो सैन्य मध्य स्थापय रे अच्छुत अच्छा पर संबोधन करते सर उसे देश काल वस्तु से चीतन होते सर्वदेश कालस्तु में मेरे निर्धिकार सभी सर्वेश मे रख उभर सैनों मध्य स्थापय जोन सेना के बीच में रखा तदव गांधी वनो वाक्यम अतिवन गांधी वन वो सत्य गांधी व धन वाले अर्जुन के राष्ट्र कथन करते रक्षे उभयरथयन एवं सन्नीहित वर्ष सन्नीत के दोनों शय के नीचे मध्यम रस पापे अर्जुन नारस के सर्वे थे अभी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उनको कहते आदेश करते रो लेकर रखो सारस के सर्वे ने विरोध करते किम ही भक्त नाम असक्यम भक्तों क्या असत्य है नहीं तो भगवान अति तम नियोग मनुष्य अभी भगवान ही उसकी आज्ञा पालन करते जैसे कहीं रहते यहाँ ले लो तो वहाँ ले लो तो वहां भगवान अब उसके नियोग और आज्ञा अनुष्ठान करते हैं उत्तम ही भगवत और भक्त पार्टी ये भगवान करता है भक्त के अभिनना युक्तोत्सव है अच्छुत की संबोधन होता भगवत स्वरूप न कर रहा हम प्राप्त होती अच्छुत संबोधन करते कभी भी अपने स्वरूप में उससे प्रस्तुत नहीं हो सकती देश वस्तु सर्वत्र अच्युत हुई तो उससे कोई हटा नहीं सकता इसे सर्वथा निर्विकार निर्विकार होने से नियोग हमारा आज्ञा पालन करने से कुछ कोप होगा या कुछ तो हानि हो जाएगी कानून अब सत्य अच्छे इसलिए रस को लेकर न कदाचित प्रस्तुति प्राप्त नहीं हो उसकी संबंध में बैठे मध्य रसम स्थापयित जोन सेना चीजें रोस्थापन रसो एक तदे रसस्थन स्थान निर्धारित रसस्थापन स्थानीक्षे सह योद्धव्य अहम् मा अवस्थिता अहम निरीक्षे जो इतने युद्ध करने के लिए स्थित अवस्थित है युद्ध का मान करने के लिए इच्छा करते हुए अवस्थित है एक हिंदु लावत अहम निरीक्षे जब तक मैं देख लूँ तब तक लेकर असो कई महास कई सजन मैयासर्जन में किसके साथ युद्ध करूँ अपने ऋण समर्थन ऋण अभियारम्भ हो रहा है किन किन के साथ मैं युद्ध करूँ इनको मैं देखिए, लू देखने तक रखा गया एक प्रतिपक्ष प्रतिष्ठित हमारे विरुद्ध दल कर सौम द्रोणाधीन उनको अस्मा भी सार्थम युद्ध अपेक्षावत जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए अपेक्षा करते अनिश्चित तुम अहम क्षमक जितने दूर जाने पर मेन को सब देख सकू वहां लेके रक्त ग्रतर चम समर्थ हो श्याम भाव एम तो हो जान समर्थ हो जान सावती प्रदेश से रक्त से स्थापना करते जाए ऐसे से स्थान में, में लेकर के रक्तग्रतना चाहिए किंत प्रभुल युद्ध प्रारंभ है युद्ध का प्रारंभ जो होता है हो रहा है बहु राजा अनुष्यान युद्धभ भूमि उपलब्ध है उनके दौरे में बहुत राजा दिखते हैं तो किसके साथ तो करूँ किनको मारू इसको देख कई मध्य महायुद्धव्यम बहुत राजा है बहुत उपस्थित है मुझे किन के साथ युद्ध मैं किसके साथ युद्ध तो मतलब किसको मैं मारू इसको देख लू क्यूँकी नहीं क्वचित अभी मैं गति गति के प्रति नहीं बारू तो नहीं मारे बात नहीं इसे बहुत ही सबको नहीं मानना चाहिए जिस जिसको मुझे मानना है इनको मैं देख लू कई भी सह महाय अपने जान समझे इसलिए देकर रक्त रखो यहाँ वेता निरीक्षण कारण से जिस स्थान पर ऋण लेने पर मैं देख लू अथवा जितने समय पर रखा. मैं देख लू कितने समय पर अक्सर रखो जब तक तो देखो तब तो तक तो रक्त तो रखो और जितने दूर जाने पर देखेगा वहां पर हे यहां तो पर देता निरीक्षण यहाँ से बोलो निरीक्षेवस्थित प्रतिभा कम तव युद्धोत्सुक्यम फलव भवे तसरा यदि तो प्रतियोगी आपके विरोधी नहीं होगी कथम सब युद्ध औ युद्ध के लिए उत्सुकता उत्सुकता शिक्षा आग्रह कैसे होगा सफल कैसे होगा फलवत्व तक है युद्ध करने के लिए प्रतियोगी है विरोधी ये हम एसेता येत्र भारत राष्ट्र से दुर्बुद्धिराष्ट्रे दुर्बुधेर युधे प्यति की शव युद्धे शव योग क्षेत्र ये सामगता भारत राष्ट्र से गया, गया, गया करने, करने वाले जो कल शांति नहीं चाहते युद्ध करने वाले युद्ध रास्ते लटेमान युद्ध करने वाले युद्ध करने के कड़े ऐसे ये ऐसे असर समागता है इकट्ठे हुए जो यहाँ समागत है तहान युषम आम अवेक्षित युष्यमान में देखें पिछले कड़े दुर्बुद्धेर धारतराष्ट्र प्रिय चिकित्स युद्ध युद्ध में दुर्बुद्धि प्रिय चिकित्स धर्तराष्ट्र सेमे थी धारत राष्ट्र दुर्योधन दुर्जोधन दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि धार्क राष्ट्र से दुस्सा बुद्धि सदुर्बु दुर्बुद्धि हो गया दुर्योधन धीत राष्ट्र से पुत्र धारत राष्ट्र दुर्बुद्ध धारत राष्ट्र से युद्ध प्रिय प्रिय करना चाहते हैं करने के लिए ये अत्र समाग्रता जो यहाँ से में इकट लिए समाग्रता तान युद्ध मानन हम अवेक्षित तो युद्ध करने जो करने वाले हैं उनको मैं देख सर्वोत्तर को देखना चाहते टीका नहीं ये कैचि एते राजानो जितने राजा सब आए का ना दस अन्या अन्य सब जिनसे बहुत देखे थे अत्रता पत्र मुरुच सिक व्यस्यमान्यस्थ करने के लिए युद्ध करने के लिए करा खड़ा परिगृहित प्रहरणपायान तो जिनने परिगृहित प्रहरणोपाया प्रहरणपाय साधन अस्त्र शस्त्र रख करके जब युद्ध करने के लिए खड़े अतित राम संग्राम समुक्तान लगे अत्यंत संग्राम करने के लिए उत्सुक युद्ध करने के लिए खड़े है उनको ऊपर लगे देख तेना प्रतियोगिना बाहुल्य ना विरोधी बहुत ही तो वो सामने खड़े युद्ध करने के लिए तैयार है अस्मि से पूर्व बहिरा भावे कथम प्रतियोगित्व तो उनको हम विरोधी क्यों कहेंगे पूर्व वहरव शत्रु तो नहीं जितने राजा आए हैं उनके साथ हमारे सब पूर्व वैरवी नहीं शत्रुता नहीं तो हमारे विरोधी के क्यों इसलिए कहते हैं ये अभी दुर्बोधि धृतराष्ट्र के प्रिय करना चाहते हैं इसलिए हमारे गुरु जी यद्यूर्वैरव नहीं है दुर्बोधि धृतराष्ट्र का प्रिय करने के सामने खड़े धृतराष्ट्रपुत्र भारत राष्ट्र का यह समस्या दुर्बुद्धे संरक्षण उपाय अप्रतिपत्ति के मानस्य युद्धा अपने रक्षा का उपाय कुछ प्राप्त नहीं करिए युद्ध के लिए आरंभ किया युद्ध आरम्भ उत्साह करने वाले दुर्जन दूसरा तो दुर्योधन युद्धे युद्ध भूमि उत्सुक युद्ध प्रिय चिकित युद्ध में युद्ध भूमि समर प्रांगण में स्थित हो गए प्रियम चिकित्सा प्रियम कर दुर्गोधन का प्रिय करना चाहते राजा न समागत राजा को दिखते है तेनाली प्रतियोगिशन यद्य सब राजा के साथ हमारा पूर्व भैया शत्रुता नहीं है तथा जो दुर्बुद्धि दुर्बुद्ध दुर्योधन उसकी युद्ध में रह करके उसके पक्ष की युद्ध करके क्रिय करना चाहते हैं हमारे विरोध निकलें इसलिए उपाधिकम अस्मास प्रतियोगीकम दुर्योधन प्रतियोगी विरोधी उसके पक्ष में खड़े उनसे उसने भी दुर्जोन विरोधी उपाधि के कारण उन्हें भी उपाधि के औपाधिक प्रतियोगिता विरोधी को है इसलिए उनको मैं देखना चाहता हूं एवं अर्जुन प्रेरित भगवान अहिंसारूपम धर्मम आश्रित प्राय से युद्धात्म निर्भर से धरद्रास्त्र से मनीषा दुदूध दुदू से ही सुबह संजीव राजा नाम प्रती अर्जुन जो प्रेरणा करता है भगवान को जो अर्जुन ने कहा रथ लेकर रखो अहिंसा रूपम धर्म आश्रित है प्राय से प्राय से भगवान इसको अहिंसा रूप धर्म को, को आश्रित करके युद्ध से निवृत्त कर देंगे कहेंगे चोलो क्या युद्ध करना चलो वापस चले जाएंगे निर्भर ती धृत राष्ट्र से मनीषाम धृतरा मन में सोच रहा है भगवान के उसको ले लग रहा था जाएगी मनीषा बुद्धि सही सही तुमसु ऐसा दूषण करने वाले की इच्छा करने वाले संजय राजा न राजा को इसलो को माना ेश संवाच संवाचि केव मुक्तेशुाकेशेन भारत गुड़ाकेशन भारतभ्येनोभ मध्ये तर्ड़ान। भारत संबोधन समय भारत गुणाकेशन ऋषिकेश मुक्त उड़ा के अर्जुन के द्वारा ऋषिकेश भगवान ऋषिका पाने पर और उभर तय रथोत्तम स्थापित आजा तो पत्रिका दोनों सेवना के बीच से में रथोत्तम मस्तस्थ रथ को स्थापन करके आज का समझा ठीक है भगवत तो की भूभार अपहाराथम भगवान ईश्वर से निवृत्त क्यों नहीं करते का निकला तो भू भार अपहार करने प्रति -प्रति का के लिए अवसारित होते भगवान प्रवृत हो पाती को निराकरण करना चाहिए अर्जुन अभिप्राय प्रतिपत्ति अर्जुन का अभिप्राय समित साधि प्रतिरभिमान अपना अभिप्राय दान करके परोक्षिम अनुसृत्य परोक्ष अर्जुन को अनुषण कर स्वादी का अनुकूल अनुष्ठान आदते अपना रुप्रे के अनुसारी अनुष्ठान करते ऐसा लेकर के उसके देश अर्जुन ने कहा ऐसे लेकर दोनों की रुचि में रसरे करते अर्जुनों को गुड़ा कैसा गुड़ा का ईशो गुड़ा अच्छा के साथ गुड़ा का मुद्रा मुद्रा का ईसा मतलब जीता मित्र मुद्रा को जीतने वाली अर्जुन और गुड़ा के समय इसके केस भी सुंदर केस है जो मुद्रा को जीतने वाली और क्या करते जो केस रहता है और मुद्रा भी जीता मित्रा ोण प्रमुख प्रमुख सर्वेश मही मिता उच पार्थ पश्यता पशेता समेतान्नीष प्रमुख सर्वेश महीन उपयता के, के तो राजा रखकर ोण प्रमुखतोण सर्वेशाना सही सामान सर्वराजाता ने कहा केशविभव पार्थ पश्य ये एक पश्यकटिव पश्चि उनको सब देखो इस उसे भगवान ने कहा प्रमुखता राज्य अंक विष्णुद्रोणादी के अन्य राजा के सामने रथम उनके सामने लेकर रथ रख करके भगवान किंकृत भगवान ने क्या किया तथा उवाच उन्होंने कहा हे पार्थ एक शब्द के पास में अभ्यास वर्तमान है समीपाशोत्तम जो आपके साथ युद्ध करने के लिए इकट हुए भगवत भी सार्थम युद्धात्म आप लोगों के साथ युद्ध करने के लिए इकट हुए उनको देखो दृष्टा ये सहस युद्ध का उपाय वर्तते यही सकते जिनके साथ युद्ध जिन करने की तुम्हारी इच्छा है तब तो यही सत्र जीव युद्ध करने की इच्छा तब तो है उपावर्तते के साथ ही नो खुते शास्त्रा शिक्षा वा महिष्ठता उपेक्षा को पत्यू ये शस्त्र अस्त्र शिक्षा वाले ये सब करे राजा राजा महिष्ठता निवास गतिदाश निवास मई पिथि में निवास करने वाले लोग करने वाले राजा इनकी उपेक्षा न उपदती है इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए सारथ्य तो ना माना खेद अनियमित अर्थ अथा हम तो सारथ्य कर्म के लिए तैयार ही अब खेद करना नहीं सब काम सारथ्य के लिए तो अभी इनके तो तो पा नहीं करेगा, नहीं करे। तो नहीं करेंगे उनको देखो दिन दिन की कार्य तो करना है देख लेकर विष्णु द्रोण जो दिया है विष्णु द्रोण प्रमुख सप्तमीअमी तस्वृत्ति पदे आदि कस्याभ तो कसि विश्व कामे सन्हींचिता आचार्या पशा पित्रीन न पिता महात्रीन नचारन्तुला भ्रात आचार मातुलात्रा पौत्रा स्वतः पौत्रा पकी शशुरा सुबह शशुरांहशन सेनय त्रुला पिछ नचार्याद्रा सखी सशुरां सुदनोरपति सत्र अवश्यत पार्थ सत्र पितान अवश्य युद्ध में पिता तो उनको देखा है पार्थ अर्जुन इसके श्रेगा स्त्रीण अथ पिता महान आचार्या मातुला भ्रातृन पुत्रन पौत्राण कतिन तथा तो ससुरान सुदेव सेना है दोनों सेना में स्थित पहला है पार्थ उभय त पिती पितृव्य पीता केूरी सव कौती पिताम पितामह भी सामदत्तर आचार्या्रोण कौते मातुला शल्य सक्रात धातृपूर्धना पुत्रन लक्ष्मण कौती पौत्राण लक्ष्मणादी के पुत्र अश्वत्था जयद चतुराण पत्नी के पिता और सुहद मित्र हैगवत्तर दोनों सेना इनको देखा करके लक्षण कहूति अभिनणी कभी पौत्रे लक्ष्मी पुत्र अलग देखा तान तान कौंते सर्वा शीतम्रवी यु बंधुन कृपया पौंत अवस्थि समीक्ष आविष्ट इसमें तस्थितावस्थित बंधुपे समीक्षा सर्वंत कुत्र अर्जुन परया कृपया आविष्ट पढ़ा कृपा अत्यंत कृपा उसमें प्रविष्ट होगी अपने आप उस टाइम प्रयत्न करेगा कृपया अविष्ट कृपा है करता पढ़या कृपा अविष्ट कृपा उसमें द्वया प्रविष्ट होगी ऐसा हमेशा अर्जुन क्या करता है दुखी करते तो दिदन दिदन आगे, तो आगे तो समुचया सेना द्वय व्यवस्थित दोनों सेना में सीट चथुर्म पिता पिता महदिश्रुप करके परम परम कृपा के अभी हो गया कृपा कृपाउ पद होगी परम कृपा के अभी सन् अर्जुन भगवान उत्तवा भगवान सम्मीचन निशीद निरंदर पिता विषाद उपतापम क्वन तो कार्य अं देखे पिता आदि उनके हिंसा का आरंभ हो रहा है हिंसा के कारण वो मरेंगे तो विषाद उपताप कर दुखी होते हुए अर्जुन कहा तद सदवाक्यम वचनम आगाहत इदम अव्रदीद सदवाक्यूदम इदम अवृद्धि सद सुखवाक्य आगे करते हैं नृपता पर चुनवाच दृष्ट्रेम सजन कृष्ण दृष्ट्रेम सजन युत्व समिती गति मन गास्त्राणी मुखं समवस्थितं कृष्ण संबोधन करते हैं कृष्ण इनमें दृष्ट सम्यवस्थित युक्स योद्धुम इच्छु मित्र पर्ण की इच्छा करते थे इनको सब देखे इसको देख करके हम मात्रा सीधन गात्र शरीर शिथिल हो जाते हैं मुखम च परिश्चित मुख सु आत्मीय बंधुवर्ग युद्धे युद्धभूम उपस्थित उपलब्ध अपने ही बंधुवर्ग युद्ध कनिक उपस्थित है उनको देखकर के शोक की प्रवृति देखाते शोक सीदम की नाम जाता है देवांश अर्जुन आत्मा आत्मीय अभिमानवत स्वयसे युद्धारंभे तृत्यु प्रसंगदर्शिना शोक महान आसि देवांश्य देव परमात्मा अर्जुन एवं कांश है भगवान तो का अनात्मविद इसको ज्ञान नहीं आत्मज्ञान नहीं से स्व पर परदेश आत्मा आत्मीय अभिमानवत स्व अपने देह में आत्मा और अन्य देह में आत्मीय ये मेरे आत्मा आत्मिय अभिमान बता अपने देह में आत्मा बुद्धि और संबंधी में, में आत्मिय बुद्धि एक अभिमान है अज्ञान के कारण तब तो प्रिय युद्ध आरम्भ प्रिय तो जो है युद्ध आरम्भ करने पर मृत्यु प्रसंग दर्शन सब जो प्रिय है उनके मृत्यु प्रसंग देखता की युद्ध होने पर ये तो तो सब मरेंगे ये सब देखते अपने सबू युद्ध होने पर अभी मरने वाले मृत्यु के प्रसंग होने वाले उसको आगे देखता है कि मृत्यु होने वाले तो महान शोक हो आते बड़े शोक हो अर्जुन इसलिए गंति मान जाता है मात्र शीतलहकर नष्ट हो जाता है अर्जुन कसू जाता है संसार मनदात्राणी सीजन थी व्यथा अंगे बढ़े थी और मुखभ एकदम शुभ जता ए आगे कहते थे थुश्च शरीपथुश में रोम हर्ष जायते रोम हर्ष जायते गांधी वंसते हस्ता हस्ता पिछय्यसे गयहते शरीर में रोमा हर्षा गांधी वं संसते हस्ता शरीरे ये शरीर वेपुस्त हस्ताधिवे पड़द मे शरीरे मम शरीर वेपुर कंपन सुब कंपन सकते मेम पुरानी और रोम अवस्व जाए सप्ताह तो, तब तो और हाथ तो, ऐसे हो गया कांप में हो गया तो धन गिर जाता है सबसे परिचय है पर तो में कर जलने लगता है ऐसे कस्ते हो रहा है अंगे सो तो गैसा तो ये तो सीजन तो दिमाग आश्रा में गैसा कस्ते तो। है मुख्य परिसो सब मुख्यमंत्री परिस जाता है वो भय शो कलिंग ये शोक अत्यंत दुख होने पर चाहता है शीतलता जैसा है शोक अनुभव संप्रति वेक में भी के लिंगाल ये भय का लिंगाल पहले अस्थिर से आठ लोग में जो कहा गया शोक का चिन्ह और अभी जो बता रहे हैं ये भय का चिन्ह सारंप नहीं लगा है रो महोत्सव होता है गांधी गिर रहा है भेद प्रत्युक के सदे हैं रो महत्साहत रोमनाम ये घे न शक्सम शक्न व्यवस्था रमती वे मनती पश्या विपरीतापरीता न चक्नोमस्था रमती वच मे पश्यामि विपरीतानि केशव सब संबोधन अवस्था तो न शक्नो अभी स्थिर रहने के समर्थन नहीं था नहीं मन भ्रमती है मान घमता देखे भ्रमण करता फिर नहीं और निमित्ता निमित्ता पशा अरे विपरीत निमित्त में देख रहे अकतम तो कि अभी विपरीत निमित्त तो देखते ब्राह्मण संपरादी ये सब देखते है ठीक नक्सल व्यवस्था भ्रमतीवी कांचमत अध्ययधीर न चुनमेवस्था धीर होकर महामतीव चमन मंजे इधरधर गुणा कुपम काम्र भ्रमतीवैर द विपरीत निमित्त प्रतीपरी प्रति अफ विपरी विपरीता विपरीत निमित्त निकुख हो रहा है निमित्ता विपरीत निमित्त यानी रामनेत्र रामने रामनेत्र पूर्ण होना पुरुष के लिए व्याप्त होना दक्षिण पूर्ण हो तो अच्छा होता है दक्षिण अंगण पुरुषों के लिए अच्छा शुभलक्षण तो अंग पूर्ण होता है तो कुछ अनिष्ट होने वाला ये तो और कुछ देखते हैं कुछ देख करके अनुकष्ट हो रहा है ये सब कहते ये सब करने के लिए का, का का को ब्रह्मा शिक्षित होता है ईसा ही रुद्र दोनों को सब वाह तो, वाती। तो वाती के का अनुकम्पा क्या करते उनके ऊपर अनुकंपा करके प्राप्त होते ब्रह्मा तो और रुद्र तो दोनों को भी सागरिक निश्चित होते करते के सब कह करके कर कर उनको संबोधन करके तो सब कह के आप सब समर्थ है सब कुछ कर सकते अभी समय में जो अपना अपनी स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आगे आगे के साथ संबंध है के काम से अब इसका ठीक समाधान कर सके आगे उसको नहीं कहेंगे फिर आगे प्रश्न करेगा अर्थना अंत में ये तो पहले अपने कष्ट बता रहा है फिर अंत में आएगा अभी दिखाते हैं अपने अपने अभी साधन ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रारंभ होगा क्योंकि शोक मोह अज्ञान से होता है अज्ञानी की निवृत्ति क्यों ना शोक को मोह रहेगा में मेरा स्वाभिमान होता है अज्ञान दिखाए उसके लगे ब्रह्म विद्या होने वाला ब्रह्म विद्या होने के पहले ब्रह्म विद्या का अधिकारी होनी चाहिए अधिकारी है इसको अविश्चर्ष सीखा होता है अर्जुन वाक्य से पहले पहले कुछ कहता है वह आदमी कहेंगे अच्छी से इसके हम साधिमान अभी यहाँ कहता है इसलिए विभिन्न संबोधन करके अभी कहता है इसमें धीरे कुबैराज्ञा भी फॉलो साधन चतुर्थ अभी देखा शुरू को बोला न च्रेयोन पश्याजन मवे स्वजन मे मकांशे विजयं कृष्ण विजयं कृष्ण विजय न सुखा सुखा श्रेयशन विवेक तो तो होना चाहिए पहले ये विवेक पहले देखा था न तो श्रेय अनुपस्या स्वजन आहावे हक श्रेय में अपने जो स्वजन है उनको आहवे युद्ध में मार करके कुछ श्रेय कल्याण में नहीं दिखता ये श्रेय कल्याण प्राप्त नहीं होगा इनको मार देने पर। ये विवेक करता है विचार करता है, मार से मुझे तो है तो इनको करें मार करें तो मुझे क्या हो जाएगा जो सर्व समाज तो होने वाला है ये संसार अनिश तो इनको मुंता पहले मार्ग करके क्या मिलेगा ऐसे आगे हमका जन्यता को फलो ना पड़ेगा तो संसार से खे से होगा क्या कल्याण मुझे प्राप्त होगा ये विचार करके विवेक है आगे वैराग्य चाहिए यह लोग पढ़ वैराग्य आगे उत्तराध्य में ही का फल विराग्य यह में फल वैराग्य बताते हैं मकांक्ष विजय हे कृष्ण ना सुखांक उनको मार करके जो ये विजय राज्य सुख जो प्राप्त है ये मैं नहीं चाहता मुझे नहीं चाहता वैराग्य विजय राजा विजय राज्य सुख मैं नहीं चाहता हूँ जो वैराग्य और ऐसे आगे किसने नंबर रखा है उंटर संख्या है ना ठीक है ठीक में कैसा नीका अगे ठीक में देखो जिसे सजन हिंसया फला अनुफल बदती तस्माद अपने सजन की हिंसा से कोई फल नहीं दिखता है जैसे ऊपर ऊपर था ऊपरन की है एक पुरावा अच्छा आगे कि गोविंद जीविते नवा प्रश्न तो करते तो हे गोविंद किम न राज्य न अस्कम राज्य न किम राज्य से क्या मिलेगा किम भोग भोग से भी क्या मिलेगा जीवित अगर वाहत क्या लागे ये सब के वह राज्य भोग जीवन उसे तो क्या मिलेगा क्या है प्राप्त नाम युद्ध नाम हिंसया जो सब युद्ध करना चाहते है उनकी हिंसा से विजय सुखानि सुखा लगुम क्या क्या मिलेगा विजय राज्य सुख यदि कुछ युद्धादर तो युद्ध से ऊपर हमको क्यों होना चाहिए श्रांति कहते हैं न कां विजय हमका नीजय चाहिए न राज्य न तो चाहिए क्योंकि राज्यदीकम सर्वाकांक्षित न कांकते सब लोग चाहते राज्य सुख विजय सब चाहते आज क्यों नहीं चाहते तेन पुत्र भ्रदिना स्वास्थ्य आदर्श सक्य ऐसे पुत्र आदि को तो, तो राज्य क्यों नहीं चाहते ऐसा संक्रांति कहते कि राज्य ना राज्य से क्या मिलेगा भोग से क्या होगा राज्य आज ना आधीन तुम्हारा क्यों नहीं होगा आगे ही क्या समुद्ध एक पूरा हुआ लोग बोलो न चाहिए यहाँ अभी सब लोग पुराना ना हो गया अच्छा अभी ये सामर्थ्य नो राज्य भोगा सुखा चोगा सुखाई वक्ति युद्ध प्राणस्तना च आचार्य पितर पुत्र सफेद पिता महा सफ पिता मातु शत्र पौत्र शुरु पौत्र शाला संबंधी नस्ता शाला संबंधी नस्ता युद्धे प्राणा त्यक्त धना जो सब है युद्धे प्राणा त्यक्त धना ने प्राण धन को छोड़ करके आशा छोड़ करके समय आवश्यक कौन कौन आचार्य पिता पुत्र पिता मातुल सतुर पुत्र के पुत्र पौत्र श्याला पुराणी देखो आ, ताने तानवे रुपए आचार्य हिस मतुला श्यालाम भाषा दुष्ट जीवन करती है वि स्वराज्य परिपंथीसु आततायीसु कृपा बुद्धा सधर्मा युद्धा दिवसा प्रस्तुति बद्येस्वी स्वराज्य परिपंथित स्वराज्य के विपरीत है ये बद्युन को मानना चाहिए आततायी कृपा उनके कृपा आतताई कह अग्नि दो गर दस्त्र धनाप क्षेत्रदार हरस्तेव व सबे के हाथ हाथ अग्नि देने वाले जलाने वाले घर आदि घर जिसो देने वाले और शस्त्र जिसमें हाथी और धनों को चोरी करने दे ले वाले दे चोरी तो करके जबरदस्ती क्षेत्रदार हरस्तेव क्षेत्र जमीन को ले लेने वाले दार पत्नी को दे देने वाले इससे है हाथाई हाथाई को मानने के लिए कहा गया आपको शास्त्र हाथ साई नयांतम अन्यदेव अविचारे बिना विचारे उनको मान नागताई वे दोष हम तो भवती कष्ट में हाथाई को मानने पर दोष नहीं होगा इसे कहा तो इसे इसको मानना चाहिए फिर भी ये भव्य होने पर भी कृपा बुद्धि उनके बड़े कृपा अबुद्धि से तो धर्म युद्धा अपने धर्म क्षेत्र का युद्ध उससे प्रसुत देखा थे इस कारण पूर्व मोहादिवत का? ये मेरे मेरा ये मर तो मर जायेगी हिंसा होगी मोहकि प्रसिद्ध दिखाते एक हम तो हम इच्छा नो कि मधुसूदन सूदन अभी त्रैलोक्य राज्य से राज्य हम इच्छा मौदो अभी एतो मधुनाथ जन आदना जन आदना हम तुम इच्छा हम तो न इच्छाए इनको मानना नहीं चाहता ग्राहकों की हम क्या मारा जाए मारे गए जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं उनको मानना नहीं चाहता अभी तहलोक के राज्य से तो सही के राज्य के लिए भी नहीं मानना चाहता उनको चुनना मही सृथ्वी के लिए क्या करना भूर घो हतो तहलोक के राज्य की भाषा के लिए के भी उनको मानना नहीं चाहता हूँ कि पृथ्वी के लिए क्या है ये क्या हो गया पारोक के फल विराज यह लोग केवल नहीं सही लोग भू वालोक अतो पह के राज्य के लिए भी मानना नहीं चाहता पार लोग पहले ही है अधिक अवैर आ गया था मकान से भी जय कृष्ण ना आज मत पानी और को पलो को पल से भी लगे रा के राज्य के लिए भी नहीं मानना चाहता हूँ धात्रास्थान निहत्य है जनार्दन है की क्या राशि के पुत्र दुर्ग उनको मार करके हमको क्या सुख मिलेगा ये हम पहला एक कारण अंतिम चार घंटों की मधुपुर बनो अभी पह के राज्य से है तो क्यों निक गोविंद कहा पहले तीन नो राज्य गो ना गोविंद यहाँ ठीक है मैं देखो जिध्या संतम विधान किया था निशा न देता है कि विधान सतम जो मानना चाहता है उसको मारे प्रश्न हिंसा करने वाले की हिंसा करे इस तो तो कोई दोष नहीं इसके साथ नहीं हाथों भी महाराजा है हमको तो भी इनको मानना नहीं चाहते कृथ्वी प्राप्ति अर्थ हम ही हनानंद ऐसे शाम इच्छा ये तो खुशी प्राप्त तो के लिए उनके मा, उनको मानना है न तो की प्राप्ति का कृथि प्राप्ति हमको इसका नहीं है वो जो कॉमी का न्याय में बेटा थे ये सारा तीन लोग प्राप्ति के लिए भी तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी मानना नहीं चाहते केवल खुशी के लिए क्या करना अभी सहो के राज्य तो तो हेतु सही लोग हेतु से भी उनको मानना नहीं चाहते नही लोग के लक्षण राज्युम स्वजन हिंसा है मानो माध्यम से है ये राज्य का महत्व सहलो के लक्षण पूरा ब्रह्मांड में विजय तो भी स्वजन हिंसा है मानव मध्यम न अपने स्वजन ही आचार्य सत्र पिता माता सब पिताशाला सम्बन्धित सब उनकी हिंसा के लिए मेरा मन इच्छा नहीं है पृथ्वी प्राप्ति अर्थम पुनः बंधुधन न शब्द धाम मेरी कितना लोक्य प्राप्ति के लिए भी जब इच्छा नहीं है और केवल पृथ्वी प्राप्ति के उनके लिए बंधु का भगव करना इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है तो क्या करना दूर्योधना शत्रुण निग्रह प्राप्ति संभव करते तो शत्रु उनको मारेंगे तो सुख मिलेगा तो, मिले। मिले। तो, तो नहीं उनको मारने पर क्या सुख मिलेगा सुख क्या मिलेगा तो सुख नहीं मिला यहाँ तो बोलो राज वार्ता यदि पुनरअमी दूरधना देगृहे रन भवन तस्करी पे निगृहिता दुखिता थी यदि दूरधना दिखो तो तो तुम नहीं मारोगे परास्थ करोगे तो आप लोग उनके द्वारा परास्थित होकर दुखी होगा ऐसा संक्रमण से कहते पापमेवाशयस्माश्रे दस्मा अवैता नातायि अद्वैतायन तस्मा वय हंस नया हंस धातराश्रांश बांधवान्तराशवास् अैन श्याम सुख श्याम सर सं गुरा हाँ संख्या विचार चलो देखो पापमे आश्रयद हमारे वो पाप ही आश्रित तो होगा पाप मिले क्यों एक, एक आत होता है अग्निद गढ़ शस्त्र पाणी धनाक क्षेत्र दार क्षेत्रदार सेव सवे यात्राई न आत होने से, से उनको मानना चाहिए ये नीतिशास्त्र में आय किन्तु सुखी वाक्य है न ही सर बा भूटान ये सुखी वाक्य और आतम अन्य अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र दुर्बल है स्तृति क्या चाहिए या के ने कहा स्मृति और विरोध है न्याय तो बलवान व्यवहार द अर्थशास्त्र तो बलोबत धर्मशास्त्र में भी दोनों स्मृति में विरोध होगा तो जो बलवान व्यवहार की देखना पड़ेगा किन्तु अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान है स्तरी और स्मृति में परस्पर विरोध होगा तो बलवती जिस कुमार हट मिले निवासी विचार का निश्चय किया इसे न हिंसा करबो का निवासी का विरुद्ध होने का नो हाथाई को मारे बिना विचार के ये अर्थशास्त्र दुर्बल होने का उनको मानना उचित नहीं ससमा पाप में आते रत्मा हसे हाथ का उनको मारेंगे तो हमको पाप मिले तस्मात वयम स्वान्धवान धारतरा स्थान हम नहीं तो नाम योग्य नहीं मार सके हमारे जो बांधव है धार्क उनको स्वान्धवान पाठे हम तो धार्तरा स्थान स्व याबान्धवान अपने बांधव स्वजन भी स्वत्तम सुखी न चाहूंगा तो अपने सजन है उनको मार करके पैसा में सुखी होगी तो प्रश्न है टीका में यदिप, गया। यदि पुनरा दुर्यधना यदि पुनरा दूरधना यदि यदि इन्हें दूरेधनादोषाव अस्म अकस्मद अनुकोषण दुर्धना की मध्य तथा अगले तो घरदृष्टिव इदी लक्षण आशाइए निर्दोष सजन हिंसा परिषण पाप में वो पापी न समासे निर्दोष सजन हिंसा परिचय पाप है पहले ही पापी उनको आस्तित होगा अथवा उनको यदि वो मारेंगे तो उनको ही है, है उनको फिर भी पाप मिलेगा अथवा यदि पे थे भवन के आत अति स्वच्छान दूरधनाधीन ये अत्यंत स्वच्छ है दुराचारी पापी इनको मार करके हिमसवा सब कुछ पाप असमानवे आते उन्होंने जो पाप किया वो पाप हमको आ जाएगा अब तो न असमान थे हम सब्ञा हम उनको मानना नहीं मारे न तो गुरु भ्रातृ सुहृदय प्रवृति इनको मार कर हसआ वयम आत क्या हम आत हो जायेंगे सत्य से ताम हसआ इनको मार करके छात्र से जो पाप है पापम आत नाप हमको आ जाएगा यदि युद्धा उपरमस्क युद्ध से उपर तो जानकृष्ट फलाभासंभवाच परहिंसा नतया कई फल भी नहीं बल्कि अनर्थ पाप भीजया नहीं चिंत नहीं जनता तस्वय किखम उद्देश्य युद्ध उपक्रम्य युद्धा राज्य सुखों की स्वजन परिचय न सुखम उपबर स्वजन मारा जाएंगे युद्ध के द्वारा तो पता नहीं होगा, हुआ फेना कर्तव्य मुद्दम इसलिए नहीं करना चाहिए सजन भी कथम हत्या कथम सुखी नो मित्र